सारूप अध्याय गीताय श्लोक 16 18 तात्पर्य कृष्ण श्री भक्ति अनुपर्यूर्ति स्वामी श्री शिवप्रूपा के संस्थापक आचार्य के द्वारा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कुछ सोचा कल के कृष्ण बताओ सुनो रक्षा लग, कैसे ज्ञान ब्राह्मण धर्म स्थापित होने में दो वस्तुएं वस्तु है एक है कि धर्म को ऐसी सिस्टम होनी चाहिए कि सब लोग धर्म पालन कर पाए उस प्रकार की सिस्टम के बारे में चर्चा हो गई वो वरिष्ठों के द्वारा मुख्य रूप से परिवार में और फिर गांव में और फिर राजा के स्तर पर सिस्टम होती है जिसमें मुख्य परिवार है तो उसके जो वरिष्ठ लोग हैं उनके द्वारा धर्म रक्षित होता है तो इसलिए सिद्धांत निकल के आ रहा था कि कम से कम घर में जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनकी बात माननी चाहिए उनके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए कभी थी। ठीक है तो फिर दूसरा पहलू रहता है धर्म ठीक रहने के लिए कि वरिष्ठ लोगों को तो धर्म पता होना चाहिए अन्यथा वो कैसे धर्म के मार्ग पे लेके जायेंगे तो वो धर्म पता कैसे रहता था उनको क्योंकि सब लोग तो शास्त्र नहीं होते थे शास्त्र में धर्म दिया और ज्यादातर लोग शास्त्र को समझ नहीं सकते हैं तो ऐसी क्या व्यवस्था थी जिससे सबको धर्म पता रहे है? क्या है तो तो कुछ यार मतलब उनके पहले पीढ़ी से आता सब, सब तो पुत्र को ऐसा ऐसे थोड़ा ज्ञान चलता रहता है और फिर वो उधर से तो थोड़ा और गुरुकुल <laughs> गुरुकुल प्रशिक्षण प्रशिक्षण भी भी रहता गुरुकुर्ण गुरुकुर्ण भी रहता था था काफी सारी धर्म कर और जैसे कोई तो तो सही जवाब है थोड़ा उसका विस्तार करना आवश्यक है ब्राह्मण लोग उस प्रकार से व्यवस्था करते थे जैसे भी रक्षक की बात है तो नाखून इतने बड़े हैं और काले हैं तो ये कोई महाभारत कथा में नहीं आएगा कि रक्षक अच्छा को नाखून काटने के लिए सही सब छोटी छोटी बातें शास्त्रों में नहीं होती है और शास्त्रों में होते हुए भी सब लोग शास्त्र तो बहुत विशाल है सब लोगों के पास हर एक चीज नहीं पहुंचती है शास्त्र के माध्यम से शास्त्र इतने विशाल है विशाल है ब्राह्मणों ने ऐसी सिस्टम बनाई जिससे जो शास्त्र की गुड़ बातें हैं सब जो कठिन है समझना सामान्य व्यक्ति के लिए वो सब परिवार में ही पीढ़ी दर पीढ़ी चली आए ऐसी सब चीजें इसको बोलते ऐतिहाय प्रमाण हिस्ट्री पहले से ही चला आ रहा है किसी को पता नहीं क्यों ऐसा है शास्त्र में लेकिन शास्त्र की जरूरत नहीं रहती फिर वो ऐसे ही चला आ रहा है कि और कुछ लोगों को पता है शास्त्र में तो ब्राह्मण कहें उनको पता है शास्त्र में कहाँ पे है तो ब्राह्मणों ने इस प्रकार की सिस्टम सेट कर दी कि ये क्या अभी पिता बोलेंगे पुत्र को भाई नाखून काटो और पिता नहीं बोलते तो दादा बोलेंगे इसको क्यों नहीं बोलते नाखून देखो हुँ? फिर बोल फिर उसके कारण भी बताएंगे वो भी शास्त्र में लेकिन यहाँ पे ऐसे एकदम लॉजिकल तरह से बता देते हैं कि सामान्य रूप से याद रहता है याद रहता है <laughs> तो ये सब जो वस्तुएं हैं वो उस प्रकार से पूरे समाज में चली आती है शास्त्र के अलावा शास्त्र की वस्तु है लेकिन समाज में मुहावरों के माध्यम से मुहावरे चलते हैं कथानक चलते हैं फिर क्या बोलते हैं मुहावरे कथानक, लोकोक्तियाँ एक उदाहरण दो लोकोक्ति का क्या? दिया ये तो ये ये मुहावरा ना। मुहावरा आबेल मुझे मार ये सब भी लोकोक्ति नहीं कहेंगे लोकोक्ति मतलब कोई फैक्ट को बता रहे है मुहावरा तो ये है कि उसका पैरल कुछ और है तो हाँ। आबेल मुझे मार मतलब उसका अर्थ है की कोई बैल को बोल रहे मुझे ऐसा नहीं है कि जब बेल को तब ही से अपने तो मुहावरा हो गया लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति मतलब जैसे एक उक्ति है की हाथी नक्षत्र में यदि ऐसा कुछ हाथी नक्षत्र में यदि बारिश होती है तो फिर सात दिन होगी हाथी नक्षत्र ऐसा कुछ होता है हाथी नक्षत्र बोलते हैं गुजरात में बहुत फेमस है ये लोकोक्ति तो ये पर्टिकुलर एक बता रहा है वो ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से पूरा आया है लेकिन वो शास्त्र में आपको कहीं डायरेक्ट नहीं मिलेगा वो सब लोगों ने उसमें डिराइव करके एक सामान्य जो फैक्ट है वो प्रचलित कर दिया समाज में और सामान्य रूप से लोग स्लोगन की तरह यहाँ एक पोएटिकवियत के रूप में यहाँ हंसी मजाक के जोक के रूप में लगा देते है तो ज्यादा फेमस हो जाता है सबको पता है ऐसा अरे हंसी नक्षत्र में बरसात हाथ भी ही बिल्ली रखना रास्ता काटना फेमस लोगों की मतलब हम्म hmm. उसका शास्त्र का कनेक्शन तो बहुत दूर का है सबको शास्त्र कनेक्शन नहीं पता है उसका बहुत सारी चीजें हैं जो लोकोक्ति में आती है पूछता न सदा सुखी पूछ, जो पूछता है वो हमेशा सुखी रहता है एक्चुअली चेत तो ना सुखी है उससे बना दिया जो हमेशा अलर्ट है क्या बोलते हैं हिंदी में चौकन्ना है तो चौकन्ना जो है वो हमेशा सुखी रहता है। चेतनो ना सुखी चौकन्ना हमेशा सुखी रहता है कुछ कुछ के पंडित बन जाएंगे जैसे बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो ऐसे मुहावरों के माध्यम से लोकोक्ति के माध्यम से पूरे समाज में फैली हुई है जिसका आप यदि हम सामान्य रूप से लोगों को पूछेंगे तो इसका क्या आधार है तो कोई आधार नहीं बता पाएंगे किसने बताया वो तो चला आ रहा है पहला से किसी को नहीं पता है तो ऐसे ये ज्ञान ब्राह्मण लोग ही प्रचलित करते हैं इसको ऐसे शास्त्र में से लेके ऐसा बना देते हैं उसको कि सामान्य लोग के लिए जो महत्वपूर्ण है वो सब कुछ उनको याद रहता रहे और चलता रहे एक के बना तो ऐसे धर्म का ज्ञान भी काफी हद तक इन चीजों से आता है परिवारों में विवाह के विषय में भी लोग बना देते जैसे तो शास्त्र में दिया पर इसके साथ विवाह हो सकता है इसके साथ नहीं हो सकता है गोत्र इत्यादि सब विषय रहते हैं तो भी वो शास्त्र में जाकर के तो इतना सारा सब प्रिंसिपल सब सिद्धांत दिए है कोई बैठ करके मिला करके हो सकता है नहीं हो सकता है इतना सारा हर बार फिर चेक करने जायेंगे कोई ऐसा नहीं, नहीं कर सकते ना वो कैसे करेंगे कोई आदमी है अभी उसको अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढना है तो इसके साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है चलो इसका गोत्र देखो उसका गोत्र देखो। कोई ये नियम लगा वो नियम लगा वो अच्छा हो सकता है नहीं हो सकता है हर अभी सामान्य रूप से हम बात कर रहे हैं कोई युवा में मिले हैं इतने सारे लोग हैं और किसी से पूछना है इससे हो सकता है नहीं हो सकता है तो वो थोड़ी शास्त्र लेके बैठेगा या तो उसका गोत्र इत्यादि पूछने जाएगा तो उसके लिए उन्होंने उन्हीं में से ला करके कुछ ऐसे उक्ति बना दी जैसे हमारे उसमें समझता को भिंडी दो भाई भाई ये सरनेम और ये सरनेम वाले हैं तो ये लोग भाई है इसमें नहीं हो सकता है <laughs> सरने में पता चल गया तो ऐसे सरनेम सही पता चल गया उसमें उनको शास्त्र नहीं लाना पड़ा तो तो वो बना दिया ऐसे तो तभी बना दिया की इसमें नहीं होगा ये इनका इन इन सरनेम वालों के साथ नहीं हो सकता इन सरनेम वालों के साथ हो सकता है तो अभी केवल याद ही रखना है उसके ऊपर सीधा वो मुहावरे बना दिया या वो बना दी कि जब भी कोई बात नहीं हो तो वो है ये ये ये, ये। हो गया तो जबरदस्ती तो जो, में कि तो तो तो मैच होगा नहीं हो उसमें अलग अलग विचार है मैं ये कह रहा हूँ कि इस प्रकार से बना करके रख दिया तो कितना आसान हो गया अभी वो सब शास्त्र ला करके सब गोत्र का, का गोत्र पूछो इसका वो क्या है क्या है, उसका पेड़ ले क्या हो, फिर मिलाओ फिर शास्त्र का नियम लगा के पता करो कि सही नहीं है वो ऑलरेडी उन लोगों ने प्रैक्टिस कर ली ब्राह्मण लोगों ने और बता दिया ये वाली सरम और ये वाली सन्नेम नहीं हो सकता <laughs> वो शास्त्र के नियम के अंतर्गत ही रहे एकदम आसानी से समझा दिया इस प्रकार से ज्ञान को वो लोग फलीभूत करते थे ब्राह्मण लोग जिस कि जिससे सामान्य व्यक्ति उसको पालन करते तो उसको कुछ स्रोत नहीं पता हो कि मुख्य रूप से ऐतिहा प्रमाण में ये चला आता है से चला आ रहा है बस ऐसे ही होता है गाय के पैर बांध के दूध निकालते हैं, भैंस के पैर नहीं बांधते हमारी थोड़ी भैंस है तो गाय हम तो पैर बांधते ही दूध निकालें हम तो लोग की चली आ रही है सभी गायों को रखने वालों में अभी इसका शास्त्र का आधार होगा कुछ लेकिन किसी को नहीं पता है <laughs> उतना वो शास्त्र में डूबने जाएंगे, उनको तो पता है, हमें बोला है, हमें बोला ये हमारी भैंस नहीं है गाय है, नही मारती हो, हो, हो? बांधना पड़ेगा गाँट मारोगा क्यूँकी ये गाय है और वो भैंस है भैंस के नहीं बांधते है हमारी <laughs> थोड़ी भैंस है उनको पूछा उनके पिताजी बांधते थे उनके पिताजी वही होते उनको पूछे ना गा? वो पिताजी बोलेंगे हम तो अभी दूध निकालते हैं नहीं बांधते हैं उनके पिताजी को पता होगा पहले तो बांधते थे हाँ हमारे वहाँ पे वो भैंस थोड़ी नहीं तो गाए आप उनको ऐसे जाके पूछो अरे भैंस नहीं तो गाय पिछले वाले पैर क्यों नहीं बांधते आपके लोगों में तो ये बताते है ना तो बोलेंगे हाँ वो हमारे पहले करते थे हम नहीं करते ऐसा लगा कि पहले ऐसा माना जाता था ऐसी मान्यता थी मान्यता है तो, तो लेकिन कारण जानने की की जरूरत जरूरत नहीं है। उनको है उनको कार्य करने ना? कारण जान के क्या करोगे कारण जो जानना है वो सब ब्राह्मण लोग ने जान लिया और बता दिया ऐसा करना है और लोगो बना दिया ऐसे चल ही आ रही है ऐसा ऐसा कह लेकिन <laughs> तो लात तो मारना है तो इसलिए कारण जानने की उसमें मतलब करना क्या है ऐसा चला रहा है परम्परा से कारण जानने के पीछे उद्देश्य क्या रहता है ये कारण जानकर के वो कारण नहीं करके मुझे इसको छोड़ना है उसके नहीं ये, ये रहता है है है तो तो तो यदि आपको वो वो प्रथा प्रथा चेंज करनी है, तो तो फिर पूरा से से जिस रूट से वो प्रथा आ रही वहां पे जाकर के समझना पड़ेगा अपने हिसाब से थोड़ी प्रथा चेंज कर सकते है आप उस चीज में ट्रेंड नहीं हो ये सब शास्त्र से आ रही है लेकिन तो अभी हमको शास्त्र पता नहीं है इसलिए जो आइडिया है वो प्रथा चेंज करने का नहीं है प्रथा पालन करने का नहीं की था तो कुछ तो है ना कारण शास्त्रों में बताया कारण है कुछ उसको जानने से क्या फायदा है, है ये बात है <laughs> जान के क्या करेंगे उसका उद्देश्य क्या है जानने का कारण बाज रहे तो भी कोई समझते है नहीं आ रही बांधो ना तो बांधो ना तो बांधो ना क्यों नहीं दो मिनट जाएगी तो बस वही उद्देश्य ये आपको अपनी दो मिनट बचानी है धर्म नहीं जानना है समझे उद्दे... उद्देश्य हमारी इंद्र हो जाता है उद्देश्य हमारा प्रत्यक्ष अनुमान होता है तो दो मिनट कहीं और लगे अच्छा धर्म के बहुत सारे कार्य में आपका टाइम जाएगा तो हम क्या करना चाहते है वो उन लोगों ने सही बोला है की नहीं बोला हमको देखना है नहीं तो हमारा इतना टाइम उसमें चला जाता है तो इसलिए चला आ रहा है पूर्व पूर्व कृतम जैसे पहले लोगों ने क्या इस प्रकार से करते रहो नहीं तो बाद में फिर हजारों साल बाद पता चला काफी साल बाद पता तो ऐसा वही बात हमने जो पहले इतनी की है हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझ हम कारण समझ लेंगे वो कारण को उड़ा देंगे इसलिए फिर क्रिया भी उड़ा देंगे फिर हमको फायदा हो जाएगा लेकिन अल्टीमेटली होता नुकसान है समझे इसलिए ये विचार को बहुत प्रोसाइड नहीं किया जाता है कि अब कारण जाओ फिर उसको बदलोक्ति लोको... तो लोकोक्ति सब है और उसके कारण शास्त्रों में रहे लेकिन उसको जानने की जरूरत ये लोग जो हैं जो लोकोक्ति से सीखते हैं उनके लिए नहीं है उसकी आवश्यकता नहीं है तो उनको बस बता दिया ऐसा होता है बस हो गया जो चलते रहते हैं उसके अनुसार और उनको लाभ होता रहता है हमेशा इसलिए आप देखिये पुराना जो समाज था बहुत स्टेबल था बहुत ही स्थिर था अपने कार्यों में क्योंकि वो लोग बूढ़ों की बात मानते थे बूढ़ो को बूढ़े बंदर की तरह नहीं समझते थे इसलिए उनका समाज बहुत ही स्टेबल था आज वो बूढ़े बंदर की तरह समझते हैं उनकी बात नहीं मानते हैं इसलिए उनका समाज बहुत ही खराब हो गया है बात। तो क्या मानते हूँ हाँ मानते थे ना वर्णन है निरियोग पासा वर्णन निरियोग पासा बोलते हैं। और रस्सी होती थी हमेशा उनके पास वो पैर बांध करके दूध निकालते छड़े को थोड़ी ना पीने देते थे बछड़े अलग से चिड़ने जाते थे गाय अलग से क्यों और और जब कम्प्लेन आती थी तुम्हारा क्रिस्ट, कृष्णा ये बछड़े को छोड़ देता है तो हमारी गाय का पूरा दूध पी लेते है इसको संभाल के रखो ऐसी कम्प्लेन आती है सरादा माई के पास कैसे दूध बहुत ध्यान रखते बछड़ा दूध नहीं पी जा बछड़ा बीमार हो, हो कि नहीं हमको दूध नहीं मिलेगा <laughs> गोपाल तो दूध ही तो चाहिए ना बिना दूध के का बिना दूध से गोपाल का सब कैलकुलेशन का दा। गाय को मारेंगे नहीं लेकिन रखते तो उसका लाभ भी होना चाहिए ना जैसे परिवार में भी लड़का है तो सब प्रेम है लेकिन अभी लड़का कुछ कमाता धमाता नहीं है कुछ देता नहीं है बस बैठ के खा रहा है ऐसा थोड़ी चलेगा सही अभी कोई बोले कि अभी माता पिता बोले तो सोलह साल का इतना बड़ा हो गया कुछ कमाता धमाता नहीं है कुछ काम तो करो क्यों आलसी की तरह पड़े रहते हो पूरा दिन खाते रहते हो ऐसा ही जो माता पिता बोले तो कोई ये नहीं कह सकता कि माता पिता प्रेम नहीं करते बच्चों समझे समाज में सबका अपना अपना रोल होता है ऐसे परिवार में भी सपना सबका अपना अपना एक रोल होता है तो गाय और बैल है परिवार में तो उनका भी अपना अपना रोल है गाय को दूध देना है और बैल को खेती करनी है बैल को खेती करनी है गाय को दूध देना ये परिवार में उनका रोल है जैसे स्त्रियों का रोल है खाना पकाना स्त्रियों तो दे तो तो का रोल है परिवार में खाना पकाना तो रोल है ना उनका वो पकाएगी नहीं खाना और कोई कुछ उसको बोलेगा बोलेंगे कि बे इसको प्रेम नहीं करते थोड़ी ना ऐसा चलेगा इसका जो रोल है वो करना है वही तो प्रेम है साथ में नहीं है। तो उसी प्रकार से गाय है गाय का घर में रोल है दूध देना हमको इसलिए हम उनको पालते हैं और उससे वो संबंध है जैसे ये सब लोगों की से धर्म का ज्ञान काफी प्रचलित रहता था और बुजुर्गों को भी महाभारत और ये सब तो है ही चीजों से और जो ब्राह्मण लोग आते हैं वो लोग जो बताते हैं उससे और समाज में जो बुढ़े लोग डिस्कस करते रहते हैं उससे भी धर्म पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है और हमारे पूरे खानदान में जो लोग करते आए हैं इन चीजों में वो एक बहुत बड़ा प्रमाण रहता है कि ये धर्म है ऐसा तो हमारे खानदान में किसी ने आज तक नहीं किया इसलिए ये नहीं हो सकता है ये एक मुख्य भाग रहता है धर्म का तो हमारे खानदान में आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया तुम नहीं ऐसा कि... तुम ऐसा नहीं कर सकते हमारे खानदान में कितनी जैसे मान लीजिए कि कोई शेयर बाजार में पैसे रोकने का है कि यहाँ पे तो ऐसा करेंगे इतना पैसा मिलेगा आसानी से फिर हम आसानी से जी पाएंगे पिता बोलेंगे देखो भाई ये सब जुए की चीजें हमारे खानदान में आज तक किसी ने नहीं किया था इसलिए हम भी नहीं करेंगे लोगों को करने दो जो करना है करें हमको लोगों की चिंता नहीं है वो करता है उसको करने दो हमारे खानदान में किसी ने किया हम नहीं करेंगे हम ऐसा नहीं बनेंगे ऐसा क्लियर कट होता है उसमें आप उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है हमारे खानदान में नहीं क्या हम नहीं करेंगे बात खत्म उधर दूसरा प्रश्न नहीं आएगा कारण पर... कारण जो भी कुछ हमारे खानदान में आज तक नहीं किया है इसलिए हम नहीं करेंगे बस इसलिए एकदम सीधा प्रश्न सीधा उत्तर दे। तो इससे सब डिविएशन का चांस कम हो जाता है तो परंपरा चल ही रही है तो तो वो मिक्स मिक्स वाले हो तो मिक्स वाले हो मतलब किया इसलिए परंपरा अभी हमको सेट करनी है ना अभी तो हमारी कहा परंपरा ही टूटी हुई है लेकिन ये सिद्धांत हम समझेंगे तो धीरे धीरे परंपरा सेट हो पाएगी ना जैसे तो कल दादी कह रही थी हमने कहा ना तो बोला कि शनिवार को बाल नहीं बात इसलिए उन्होंने भी भी माथा नहीं नहीं क्या उन्होंने धोया वो बीमार थे मैंने मम्मी से पूछा मम्मी ने बोला बहुत तीन चार और बताया उसके बाल महाराज जी ने कुछ बोला नहीं किस पूर्णिमा को को को को को नहीं करते, को नहीं करते करते तो तो गुरुवार करना चाहिए ये सब नियम शास्त्र में भी है अभी आपकी दाजी को ऐसे ही पता है मैंने बोला, आपको होता है। बोला मेरे दाजी। तो ऐसे। आते हैं बहुत सारी चीजें आती हैं और अपने अपने परिवार के वो नियम पालन करने में कन्फ्यूज के के तो भी नहीं होना है कि उसका तो ऐसा है हमारा ऐसा, ऐसा कैसे हमारे यहाँ पे शनिवार को नहीं कटाते उनके यहाँ पे गुरुवार को नहीं कटाते होगा कोई कारण उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है <laughs> थोड़ा सा पानी तो गाय के थन जलते हैं ऐसी बहुत सारी चीजें अभी हमको गाय के थन जलने और दूध में पानी डाल अभी उन्होंने भी कभी यह प्रश्न नहीं पूछा होगा आपने आप पूछे दादी को कि आपने पूछा कि इसके साथ हमको पानी डालने से गाय के पानी नहीं डालने से थन जलता है क्या कनेक्शन है इसका कुछ तो लॉजिक तो नहीं लग रहा है डाल दो हे? बस यही रह रहा उसमें कोई कारण नहीं पूछते थे पूछा भी नहीं होगा कारण ना तो ये ऐसा है कुछ कनेक्शन होगा क्वॉंटिटी बढ़ रही है थोड़ा क्वान्टिटी उम हो जाता है तो ऐसी बहुत सारी चीजें रहती है अभी ये सब चीज आप शास्त्र में ढूंढने जायेंगे तो बूढ़े हो जायेंगे पूरे हो जाएंगे क्योंकि शास्त्र विशाल है इसलिए मेधातिथि कहते हैं कि मनुसंहिता के ऊपर जिन्होंने कॉमेंट लिखी वो कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती है धर्म की तो शास्त्र में आपको नहीं मिलेगी क्योंकि शास्त्र में यदि सब कुछ डालने जाएंगे तो इतना विशाल हो जाएगा कि कोई इसको ग्रहण ही नहीं कर पाएगा ब्राह्मणों <laughs> का कार्य और क्या है? <laughs> वो तो इतनी बड़ी बात नहीं है लेकिन वो पूरा अलग अलग सभी शास्त्रों को इकट्ठा करके वहाँ पे लेके आना और शब्दारे देना ये इतने शास्त्र जानना पहले श्रुति जानना स्मृति सब जानना पुराण जानना प्रथा जानना बहुत बड़ा काम है ज्यादा चाहिए उसको कहते ब्राह्मण तो कुछ लोग आगे संस्कृति तो के उसको ब्राह्मण नहीं कर हरे कृष्णा कैसे ये जो पूर्व पूर्वतरम कृतम इसके आधार पे धर्म क्या है वो समाज में आसानी से पता चलता था पहले जो करते आए हैं वो करते आओ उसमें कोई नुकसान नहीं इसके आधार पे धर्म क्या है वो आसानी से पता चल जाता था लोग ऐसा लोगों कर... हमारे हाँ, ऐसा सब... ऐसा ही करते थे वो गया। बस खत्म बात ओके okay. अभी कल आप लोग 20, बीस दो ही तैयार कर 20, ये काम करो 19 और वही तो तैयार करना और तैयार करने में आपको पूरा लिखना एक ही पेज है पूरा लिख के पूरा लिख क्या हो नुण? लिखते लिखते ही वो रब पढ़ो कि लिख होगी चीज़ है लिखने में टाइम जाएगा तो मुझे दिखेगा ना आपने पढ़ा ठीक है ना लिखेंगे ज्यादा गहरा में जा पाओगे ठीक है फिर कल इसको शुरू करेंगे ही बताना हमारा फ्री चाहते उसको कल्पनिशमेंट मिल जाए वही ना जाएगी बता देंगे पहले ओके ठीक है प्रूपा दे की जाए yeah. श्रीमद भगवद गीता है रूप से की जाए